परमार्स प्रसंग 232 साधक कवि ने गाया है भावार्स महामाया की माया ने कैसा जादू कर रखा है ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य हुए हैं तो फिर जीव उसे कैसे समझे मछुआ छिद्र में जाल को फैलाता है और उसमें मछली प्रवेश करती है आने जाने का मार्ग खुला रहता है फिर भी मछली नहीं भागती रेशम का कीड़ा कोष बनाता है यदि काटना चाहे तो वह उसे काट भी सकता है महामाया से बद्ध कीड़ा खुद अपने ही जाल में मर जाता है दो उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीप वर्ती होना उनके निकट आसीन होना व्यर्थ के विचार और व्यर्थ के कामों से हमारा उपकार साधित न होकर उपकार ही है अपकार ही है उनमें पढ़कर हम अपने आप को भूल जाते हैं और वे हमें भगवान से हटाकर न मालूम कहाँ कूड़ेदान में डाल देते हैं जितने ही हम इन वृथा विचार काम और अनित्य विषयों से अलग रहेंगे और, ध्यान, पूजा, और नाम जप आदि में तथा परोपकार और जीव सेवा आदि सत्कर्मों में अपने को नियोजित रखेंगे उतने ही हम भगवान के निकटवर्ती होंगे उन्हीं के भाव से भावित होंगे और हमारा अंतर आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा संसार पर विजय होने का तथा दुख और अशांति से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है दो श्री ठाकुर के दो कथन पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी के मुख से वराहनगर मठ में मैंने सुने थे वे कहीं प्रकाशित हुए हों ऐसा देखने में नहीं आया वे ये हैं आचार्य कोटि के पुरुष हैं मानो पकी हुई गोट कच्ची होकर पुनः खेलती है वे जानते हैं दो चार छह आठ दस सब उनके हाथ की ही बात है वे अन्य कच्ची गोटों के साथ अपने जोड़ लगाकर उन्हें भी पार कर देते हैं इसीलिए जोड़ लगाने की चेष्टा करो चौपड़ के खेल में जोड़ कोई मार नहीं सकता इसी तरह गुरु प्राप्त हो जाने पर फिर भय नहीं दो एक स्त्री ने बड़ी मुश्किल से एक जोड़ी सोने की चूड़ियां बनाकर पहनी थी पर कोई उन चूड़ियों की तारीफ ही नहीं करता था हताश होकर उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और चिल्लाकर लोगों को जमा करके हाथ हिला हिला कहने लगी क्या जी आप लोग तो सब देखते ही हो मेरे घर में आग लग गई मेरा जो कुछ था सब जल गया केवल यही एक जोड़ी चुड़िया बची है हीन दर्जे के लोग इसी साधारण कुछ होने या पाने पर उसे लोगों को बताए फिरने के लिए ही उतावले रहते हैं अपना नुकसान करके भी